देवी भागवत दूसरा स्कंध एक समय की बात है आश्रम सुनसान था माद्री को देखकर कर पांडु अत्यंत विकारग्रस्त हो गए मृत्यु सिर पर नाच उठी उन्होंने माद्री को पकड़ लिया माद्री निरंतर रोकती रही फिर भी पांडु दैव की प्रेरणा से उसको आलिंगन में उद्यत हो गए माद्री का संयोग होते ही पांडु का शरीर धरती पर लुढ़क गया जिस प्रकार वृक्ष पर फैली हुई लता वृक्ष के कट जाने पर नीचे बिखर जाती है ठीक उसी प्रकार पांडु के धराथाई होते ही माद्री भी जमीन पर पड़ गई उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे उस समय कोलाहल सुनकर रोती हुई कुंती पांचों लड़के तथा महाभाग मुनिगढ़ भी वहां आ गए पांडु के शरीर से प्राण पछेड़ उड़ गए थे उपस्थित सभी व्रतशील मुनियों ने गंगा के तट पर पांडु के मृत शरीर का विधिपूर्वक अग्नि संस्कार किया मादृ सतियों की सत्यता प्रदर्शित करने के विचार से पांडु के साथ सती हो गई उसने दोनों पुत्र धर्म को साक्षी रखकर कुंती को सौंप दिए जलांजलि देने के पश्चात महा के निवासी मुनिगण पांचों पुत्रों के सहित कुंती को हस्तिनापुर ले आए कुंती के आने का समाचार पाकर भीष्म तथा तो धृतराष्ट्र के नगर में निवास करने वाले और भी अनेकों व्यक्ति वहां आ गए पांडु के श्राप का रहस्य जानकर उपस्थित सभी व्यक्तियों ने कुंती से पूछा वरानने ये किसके लड़के हैं कुंती बड़ी दुखी थी उन्होंने उत्तर दिया कुरुवंश में उत्पन्न हुए ये बालक देवताओं के हैं मैं निश्चित बात कह रही हूँ विश्वास दिलाने के लिए कुंती ने सभी देवताओं का आह्वान किया संपूर्ण देवता आकाश में आकर विराजमान हो गए और बोले निसंदेह ये हमारे पुत्र हैं भीष्मी ने देवताओं के वचन का अनुमोदन करने के साथ ही पुत्रों का भी यथोचित सम्मान किया फिर उन बालकों को और बहु कुंती को लेकर भीष्म प्रवृत्ति सभी सज्जन हस्तिरापुर में रहने लगे प्रसन्नता पूर्वक समुचित धन व्यय करके सबकी रक्षा का प्रबंध कर दिया इस प्रकार कुंती के सभी पुत्र उत्पन्न हुए और भीष्म जी ने उनका पालन पोषण किया